आज 31 जुलाई तो 31 अगस्त 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर हर तीन के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम स्पंदिका यानी शक्ति सूत्र के अध्ययन के क्रम में जिसके तीन निशंध हैं तीन धाराएं हैं स्वरूप मिशन सहज विद्योदय और तीसरा विभूति नेशन तो हम इसके विभूति ने नेशन का अध्ययन कर रहे हैं ये तीसरे विभूति नेशन का अध्ययन अंदाज करीब करीब सात आठ हफ्ते चल सकता है उसके बाद में हम लोग चाहेंगे कि काश्मीर श्व दर्शन क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग भी हम जुड़े हैं तो कुछ सप्ताह अगले उसके बाद के कुछ सप्ताह काश्मीर शव दर्शन के मूल सिद्धांत अलग अलग उपाय क्या हैं शिव की हमारी क्या उदाहरणाएँ हैं किन आधारों पर काश्मी श्वर दर्शन का अध्ययन करते हैं इन सब बातों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ चाहेंगे कि हम में से हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव भी शेयर करे तो एक अनौपचारिक वातावरण में उसके बाद चार पांच हफ्ते का कार्यक्रम रखने के विचार हैं तो उस वक्त हम आपस में प्रश्न उत्तर या डिस्कशन या जो भी अपन चाहें वो भी सब कर सकते हैं तो ये चीज़ें जैसे ही ये कार्यक्रम पूरा होता है उसके बाद हम शुरू कर देंगे तो वर्तमान में हमारा जो अध्ययन क्रम है हम उसको जारी रखते हैं विभूति निषेध जो तीसरा अध्याय है इसका शिव सूत्र शक्ति सूत्र का उसमें वो बताया गया है कि जब हृदय से इंसान का बोध नाभि के स्तर पर आ जाता है यानी उसके अस्तित्व के स्तर पर जब वो इस बात को समझने लगता है कि पूरा विश्व एक इकाई है हम उसके अभिन्न हिस्से हैं ये सहज विद्या है सहज विद्या बड़ी अजीब सी भाषा है हमको जो चीज़ सहज है वो आसानी से समझ में नहीं आता क्योंकि कठिनाई परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है विश्व के स्वरूप में नहीं है कठिनाई हमारे साथ है क्यों हम लोगों ने अपनी नज़र को विकृत बना रखा है हमारे सोचने की एक दिशा स्वतंत्र न होने की वजह से हम अपने आप को परतंत्र सीमित अलग थलग समझ इस विश्व के संरचना से हम अलग हैं ये विश्व मेरे सामने हैं बाकी मैं इससे अलग हूँ हम विश्व को अलग समझ वो स्थिति हमको सहज लगती सचमुच में ये असहज है माया जनित और सहज तो वो है जब हम पूरे विश्व को एक इकाई माने हम अपने आप को इस विषय का अभिन्न हिस्सा माने ऐसा आप हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि हम पाप पुण्य से तब तक बंधे हैं जब तक कि हम विषय को अपने से अलग बांधते क्योंकि पाप और पुण्य करने के लिए दो जरूरी हैं एक वो जिस पर पाप किया जाए और एक वो जो पाप करे एक पुण्य जिस पर किया जाए और एक वो जो पुण्य का करता जैसे मैंने किसी को कंबल दान दिया तो मैं दानी हो गया और वो ग्राहक हो गया तो उसको मैंने कंबल दिया इसलिए मुझे पुण्य का फल प्राप्त हुआ, लेकिन अगर मैं अपने इस हाथ के ऊपर तो ठंड लग रही है और उठा के कंबल उड़ा रहा हूँ तो क्या ये हाथ को पुण्य लगेगा कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि मेरा ही हिस्सा है इधर कांटा लग गया इस हाथ से निकाला तो कोई इस हाथ को पुण्य लगना है क्या क्योंकि ये भी मैं हूँ और ये भी मैं ही यही भावना अगर हो कि जिस पर मैं पुण्य करने जा रहा हूं वो भी मैं ही तो हूं तो फिर कैसा पुण्य फिर कोई पुण्य नहीं लगना हमारी भावना या मनुष्य की जो सबसे बड़ी चुनौती है इस संसार में वो है पाप पुण्य से बच के निकल जाना पुण्य से भी बच के निकलना जरूरी है क्योंकि पहले हम जब आरंभिक अवस्था में जब अध्यात्म को नहीं समझते हैं। और जब मात्र किसी सीमित धर्म के अवधारणाओं से बंधे होते हैं तो हम समझते हैं कि पुण्य बड़ी अच्छी चीज़ है पुण्य करना चाहिए पुण्य से सुफल मिलता है लेकिन दिक्कत तो ये फल से ही है सुफल हो जाए कुफल फल भोगने के लिए शरीर ज़रूरी है और शरीर प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म जरूरी है और शरीर के साथ में सुख दुख जरा व्याधि ये सब जुड़े हुए हैं इसलिए पुण्य भी उतना ही बड़ा बंधन है जितना पाप दोनों को भोगने के लिए शरीर चाहिए बिना शरीर के शुद्ध आत्मा पुण्य पाप से परे है वो नहीं भोग सकती पर शरीर ने अगर पाप किए हैं तो शरीर को ही भोगना पड़ेगा तो जब तक हमें समझेंगे कि मैंने जिसको कंबल दिया है वो अलग है तब तक आपको पुण्य फल भोगना पड़ेगा अगर हम किसी के साथ चाहे अनचाहे बुरा करें जब हम ये सोच के करें कि हम इसके साथ ये करेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा तो हम पाप के भागी बनेंगे क्योंकि यहाँ दो जरूरी हैं लेकिन आप हम कहेंगे यहाँ पे दो नाम के कोई चीज़ें नहीं है सब मैं ही तो हूँ जो सामने भिकारी के रूप में है वो भी मेरा ही स्वरूप है जो दाता के रूप में यहाँ बैठा है वो भी मेरा ही स्वरूप है तो फिर कैसा पाप कैसा पुण्य इस हाथ को इस हाथ पर कृपा करने में कोई पुण्य तो लगना नहीं इधर का कांटा निकाल दे इस हाथ में तो पुण्य लगना नहीं मेरी उंगली गलती से आँख में चले गई इस उंगली को कोई पाप लगना नहीं क्योंकि आँख में मेरी ये उंगली भी मेरी इसी तरह से पाप पुण्य से बचना तब संभव है जब हम अद्वैत समझेंगे बिना अद्वैत के पाप पुण्य को भोगना हमारी मजबूरी है मात्र अद्वैत वो भावना है जो हमको पाप पुण्य से परे कर सकता और इतनी सहजता से परे करती कि हमको बोझ लेके नहीं जीना पड़ता विधि निषेध में बोझ लेके जीना पड़ता विधि निषेध ऐसा करो ये धर्म के अनुकूल है, ऐसा मत करो ये धर्म के खिलाफ ऐसा खाओ ऐसा मत खाओ ऐसे कपड़े पहनो ऐसे मत पहनो वहाँ जाओ यहाँ मत जाओ ये विधि निषेध कहलाता धर्म की जितनी भी परिभाषाएँ हैं वो विधि निषेध के दायरे में है इसको छुओ उसको मत मच्छो इसको खाओ या खाद्य दे। वो स्पर्श है या अस्पर्श इस तरह हमारी जितनी भी सीमित धर्म की अवधारणाएं हैं वो भेदभाव पर डिपेंड भिन्नता पर निर्भर है और यही भिन्नता की अवधारणाएं हमको कभी भी शुद्ध रूप से प्रेम करने से रोकती तब हमको बड़ा बोझ लेके जीना पड़ता है कि अरे मुझसे कहीं विधि के खिलाफ काम नहीं हो जाए कोई निश्चित कार्य मुझसे नहीं संपन्न हो जाए लेकिन जब ज्ञान का अवतरण होता है तो मनुष्य मन मस्तिष्क से क्रियाकलाप से शरीर से स्वतंत्र हो जाता है वास्तविक स्वतंत्रता यही है जब वो मन से मस्तिष्क से क्रियाकलाप से विचारों से और समस्त विधि के बंधनों से स्वतंत्र हो जाते यहाँ पर एक छोटा सा बारीक फर्क है उसको समझना ज़रूरी है कि बंधनों से मुक्त होने का मतलब उच्छृंखल होना नहीं जो व्यक्ति ज्ञान के साथ बंधन से मुक्त होता है वो कभी तो उच्छ श्रृंखल नहीं हो सकता उच्छ श्रृंखलता का मतलब होता है कि असामाजिक व्यवहार करें हम क्यों करेंगे असामाजिक व्यवहार अगर हम ज्ञान से मुक्त हुए हैं तो क्या हम बेवकूफ़ हैं कि खुद का चश्मा तोड़ेंगे कि खुद को मुक्का मारेंगे कि खुद के दांत तोड़ेंगे या हम करेंगे नहीं क्यों कि विश्व मेरा ही तो स्वरूप है फिर इस विश्व में अराजक कार्य कैसे करूँगा मैं मैं चाहूँगा कभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये विश्व जब मेरा है थोड़ा मैं मेरे घर के अंदर तोड़फोड़ क्यों मचाऊंगा? जब पूरा पूरा विश्व मेरा घर है तो इसमें तोड़ फोड़ क्यों मचाऊंगा? क्यों मैं किसी को आतंक का भय बताऊंगा? क्यों मैं किसी के साथ में अनैतिक व्यवहार करूंगा? क्योंकि मेरा ही तो विकास है तो वो जब भावना आती है कि मेरा ही विकास है तो फिर मेरे ही घर में, में मैं क्यों तोड़फोड़ मचाऊँगा मेरे ही घर में मैं क्यों उत्पाद करूँगा तो वो व्यक्ति उशंखल कभी नहीं होगा असामाजिक कभी नहीं होगा वो व्यक्ति मात्र मोहब्बत करना सीख जाएगा प्रेम करना सीख जाएगा इस संसार से एक मां जैसे अपने बच्चों को प्रेम करती है चाहे कुछ बच्चे उशंखल हो सकते हैं कुछ बच्चे कम पढ़, पढ़ने वाले हो सकते हैं बुद्धि हो सकते हैं लेकिन मां सबको प्रेम करती है वैसे ही योगी भी सबको प्रेम करता है योगी संसार में मातृभाव से प्रेम करता है पूरे ब्रह्मांड को प्रेम करता है सब लोगों को वो ऐसा उसकी नज़र में ये नहीं होता कि ये अपराधी है इसलिए प्रेम का पात्र नहीं है अपराधी भी प्रेम का पात्र है अपराधी के नज़र से भी दुनिया को देखते हमको आना चाहिए मात्र अपराध अच्छा नहीं है लेकिन अपराधी बुरा नहीं है क्योंकि अपराध के राह पर हम न जाएं लेकिन अपराधी से मोहब्बत करने से न चुने ये बात कभी कभी हम समझ पाते हम अपराधी से ही घृणा करने लग जाते अरे तो अपराधी है दूर्रविस्त उसको भी प्यार मोहब्बत और समझने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी और क्योंकि वो व्यक्ति भी तो एक अपने पीछे दर्द लेके बैठा है अपने पीछे कहानी लेके बैठा है कुछ जन्मजात पैदा होते से अपराधी भी बन जाता कुछ तो कुछ उसके पीछे कारण रहा होगा और हम अगर मोहब्बत करते हैं उससे प्रेम करते हैं संसार को तो हम उन कारणों के पीछे भी जाते हैं हम उससे सीधे सीधे नफरत नहीं करते क्या मुझे तो इससे नफरत हम नफरत नहीं करते बल्कि उसकी नज़र से संसार को देखने का प्रयास करते यही सहज विद्या है जब यह सहज विद्या हृदय में उपजती है तो हमारे अंदर से विभूतियां प्रकट होने लगती सबसे पहली विभूति तो यह होती है कि जब वो व्यक्ति जिस पास बैठता है जिससे मिलता है या जो उससे मिलते हैं, वो सब एक दिव्य आनंद का अनुभव करता है क्योंकि उसके आसपास एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि उसे आंख से आंख मिलाकर भी आनंद का एहसास प्राप्त करता है वो व्यक्ति विश्व की शक्तियों का प्रिय स्वामी बन जाता है यानी अगर वो चीज कोई चीज चाहता है या कुछ कहता है तो विश्व की शक्तियाँ उसकी बात को सत्य साबित करने के लिए तत्पर हो जाती हैं इसलिए क्या होता है वो कभी कहता है कि जाओ जाओ तुम्हारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो नौकरी लग जाती है जब वो कहता है जाओ जो तुम ठीक हो जाओगे तो ठीक हो जाता है ऐसे में उस व्यक्ति का अहंकार बढ़ने लगता है और वो अपने मूल राह से फिर भटक जाता है यानी विश्व की शक्तियाँ अंतिम समय तक प्रयास करती कि तुम वापस संसार में भाग जाओ और परमेश्वर के अनुभव से दूर रहे। तो ये विभूतियाँ जो होती हैं आरंभिक रूप से वो मित सिद्धियाँ कहलाती यानी कि वो सिद्धियाँ जो सीमित प्रभाव रखती हैं और सीमित उनके दायरे हैं किसी की तबीयत ठीक कर देना किसी की नौकरी लगा देना किसी की कोई चीज़ मिलवा देना ये चीज़ें मात्र एक सांसारिक फायदे के लिए उपयोग में लाई जा सकती इससे किसी भी तरह तो का पारमार्थिक कार्य नहीं होता यानी जिससे हम कहें कि जिससे परमेश्वर की दिशा में हमारे कदम बढ़ें आत्मबोध की दिशा में हमारी कोई प्रकृति हो वो संभव नहीं वो संभव है तो इन मित सिद्धियों को कुचल देने में है इन मित सिद्धियों पर ध्यान न देने में है क्योंकि इन मित सिद्धियों पर या सीमित सिद्धियों पर जब ध्यान नहीं देते हम तो फिर अमित सिद्धियाँ हमारे इंतजार कर रही हैं आगे और अमित सिद्धियाँ वो एक आपको ऐसे शुद्ध आनंद में डुबा देती हैं जिससे तुमको कोई छीन नहीं सकता वो शुद्ध आनंद है जिंदगी में उससे बड़ा दुनिया में कोई आनंद नहीं उस आनंद की बराबरी संसार के किसी भी अन्य आनंद से नहीं कर सकते क्योंकि संसार के समस्त आनंद उसी आनंद की बूंदें हैं जैसे किसी भी बूंद को कह नहीं सकते कि समुद्र से बड़ी है हो ही नहीं सकती कितनी भी बूंदें इकट्ठी कर लो समुद्र से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि समस्त बूंदें तो समुद्र से ही तो आई हैं तो समुद्र से बड़ी कैसे हो सकती इसलिए वो आनंद के समस्त स्रोत का स्वामी बन जाता है तो वो आनंद वही ब्लिस वही आनंद वही जीवन मुक्ति है, वही शिव सायुज्य है परमेश्वर शिव से मिलन है और वही अंतिम रूप से सिद्धियाँ उसको रोकने का प्रयास करती हैं तो अंतिम हमारा जो तीसरा अध्याय है वो इसी बारे में है कि जब सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं तो वो किस तरह का होती हैं उनका क्या स्वरूप होता है किस तरीके से वो आपकी राह को रोकने का प्रयास करती हैं और कैसे एक योगी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है दृढ़ संकल्पित है कि मुझे इन सिद्धियों से कुछ हासिल नहीं करना क्योंकि इससे जो कुछ भी हासिल होगा वो समाप्त होने वाला खत्म होने वाला कितना भी आनंद देने वाला महसूस हो बाकी ख़त्म हो जाए चूंकि हमने उस असीम शिव के आनंद को कभी समझा नहीं इसलिए हम संसार के किसी आनंद को प्राप्त करने के लिए भटक जाते हैं हम सोचते हैं बस यही ठीक है इतना मिल गया इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमने समझ पाते कि ये जो मिल गया है तो खो जाएगा लेकिन जो अब इसके आगे मिलने वाला है वो सदा के लिए मिलने वाला है इसके बाद वो कभी खोने वाला नहीं तो यहाँ पर हमने पिछले पांच श्लोक पढ़े हैं इसके अभी छठा श्लोक हैं जैसे हम शुरू कर रहे हैं पिछले पांच श्लोक पिछले दो बार में हम पढ़ चुके हैं इसके तो छठा श्लोक है तो दुर्बलों अपे तदाक्रम में यद कार्य प्रवर्तित जब अंदर से जो चेतना है हमारी जो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो शब्द को गढ़ रही है अंदर बैठ जवान तो मुर्दा चमड़ा है यह क्या बोलेगी गला क्या कर लेगा ये भी मिट्टी है ये क्या बोलेगा ये जो कुछ बोल रहा है अगर हम इसका अनुसंधान करें कि ये अंदर से कहां से उत्पन्न हो रहा है तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर जो चैतन्य है वही लगातार एक फैक्ट्री की तरह शब्द बनाते जा रहा है और बाहर देता है और वही बाहर की तरफ इसी बात की समझ अगर हमको पैदा हो जाए कि हम जो करते हैं जो बोलते हैं वो कौन कर रहा है या इसके उल्टी बात कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कौन प्राप्त कर रहा है जैसे मैं आंखें से देख रहा हूँ तो आंखें तो मात्र मृत इंस्ट्रूमेंट है जैसे कैमरा है कैमरे को कोई बहुत सुंदर चित्र हो चाहे एक विभक्सत चित्र हो खींचने में कोई फर्क महसूस होगा रहा क्योंकि उसमें ना तो कोई भावना है ना कोई संवेदना है ना कोई चेतना है लेकिन मैं जब आंखों से कुछ चीज देखता हूं तो उससे मेरा तादात्म्य हो जाता है ये तादात्म्य किसका होता है यह तादात्म्य उस चेतना का होता है और वो चेतना फिर सर्जन करती है घृण का श्रृंगार रस का वीर रस का कई श्रृंगार होता है और वो सारे सर्जन करने वाला कौन है और अंदर जो सर्जक बैठा हुआ है मां के पेट से बच्चा पैदा होता है उसको कैसे मालूम होता है कि मेरे को दूध पीना है कौन सिखाता है उसको दूध पीता है? बकरी का बच्चा पैदा होते ही दूध पीने लग जाता है कौन सिखाता है उसको दूध चिड़िया उड़ उड़ने लगती है पैदा होते ही थोड़ी देर बाद खुदकने लगती है कौन बताता है कि कैसे उड़ना इसके अंदर एक संविद बैठा हुआ है वो चैतन्य बैठा हुआ है वही उसका अंदर से निर्माण करता है उस भावना का कि तुम उड़ो मछली को, को बोलता है तुम तैरो मनुष्यों को बोलता है तुम दूध पियो क्योंकि तुम्हारा जीवन अब धरती पर शुरू हो गया बोरा आता है उसको क्या मालूम कि मेरे को क्या भोजन मिलेगा क्यों पेड़ों पर पे, फूलों पर जाता है और उसमें सरस लेता है मधुमक्खी को क्या मालूम कि मधु कैसे बनाना हम ही नहीं जानते कि मधु कैसे बनाया जाता है लेकिन वो जानती है क्या आपने देखा चीटियाँ लाइन से चलती हैं कोई वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है कि बिल्कुल लाइन से चलो फिर भी वो लाइन से चलती हैं वो अनुशासन किसने सिखाए अगर हम चिंतन करें तो क्या इनसे बड़े चमत्कार हमको कोई जादूगर दिखा सकता है क्या ये वास्तव में देखा जाए तो हम संसार को अगर अपने प्रकृति को ऑब्जर्व करें प्रकृति को देखें इसका निरीक्षण करें और उसको मोहब्बत से निरीक्षण करें प्यार से निरीक्षण करें तो हमको लगेगा कि इस क्षण क्षण होते चमत्कार से बड़ा क्या चमत्कार हो मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती कितना सुंदर एग्जागुल शेप के छल्स बनाती किसने सिखाया है हम कहते परम्परागत आया तो क्या उनके पास लाइब्रेरी है कि वो पढ़ के फिर बनाना सीखती वो परंपरा कैसे आई उनके रक्त में वो परंपरा कैसे आ गई वो परंपराएं उस चैतन्य की है जो सर्वज्ञ उसके अंदर बैठा है चीटियों का अनुशासन उस सर्वज्ञ नहीं सिखाया क्योंकि उनके अंदर ही वो सर्वज्ञ बैठा है वही उनको अनुशासित करता मधुमक्खी के छत से ज़्यादा सोशल एटमॉसफियर कहीं नहीं मिलेगा वहाँ पर एक रानी है एक राजा है तो वहाँ पर उनकी प्रजा है और वो उन प्रजा उनकी रक्षा करती है वो रानी की जब तक कि वो पूरे बच्चे नहीं देते ये सब कैसे होता है कौन बताता है कि तुम प्रजा हो वहाँ तो कोई सिखाने वाला नहीं है लेकिन वो स्व अनुशासित है तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है हम इसको रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं अभी आपको मालूम पड़ेगा अखबार में पढ़ोगे कि एक बच्चे ने उसको डाकू को पकड़ लिया नहीं छोड़ा आखिर वो डाकू को पकड़ लिया लोगों ने बच्चे नहीं पकड़ लिया तो वो तो दुर्बल था वो तो बहुत कमज़ोर था लेकिन उस वक्त वो अपने शरीर में नहीं था वो अपनी आत्मा में स्थापित था उसकी आत्मा से आक्रमित हो गया था आवेशित हो गया था वो कई बार चारों तरफ दुश्मनों से घिरने के बाद कोई ऐसा कार्य कर जाता है सैनिक कि आश्चर्य लगता है कि इसने ऐसा काम कैसे कर दिया अरे चारों तरफ बंदों के लिए दुश्मन थे निहत्ता उन साथों से कैसे भिड़ गया ये सब चीज़ें कभी कभी हमको आश्चर्यचकित कर और ऐसा होता है हम देखते हैं वही पता दुर्बलों अपनी तदाक्रम उससे आवेशित होने के बाद यतः कार्य प्रवर्त जो वह कार्य करता है अच्छा देख बुभुक्षांश है तथा यो अति बुभुक्षित वो योगी अपने योगी छोड़ो हम अपनी बात करते अपन तेज भूख लगी है लेकिन हमको लगता नहीं आज तो हमारा उपवास नहीं खाएंगे हम आपको बहुत शांत रखते हैं प्रसन्न बने रहते हैं कि नहीं हमको सामने खाना रखा है तो भी नहीं खाना है ये आत्मबल है जब हम सोचते कि नहीं हमको नहीं खाना खाना पानी नहीं पीना आज हमारा निर्जल व्रत है पानी नहीं पिएगा हमें तो हम हाँ बुभिक्षित बुभुक्ष का मतलब होता है भूख यो अति बुभिक्षित चाहे वो कितना भी वो हो वो अपनी भूख को काबू में रख सकता है और दुर्बल होकर भी वो प्रबल पराक्रम का कार्य कर सकता है इसका उदाहरण अभी हम सबको जन्मदिन पर किताब दे रहे हैं योगी कथा हम रहे अब उसमें कभी पढ़ना एक टाइगर बाबा है जो भूखे शेर से अकेला बिड़ जाता है जो बिल्कुल क्रश का है, योगी है जो योगी ने कभी कोई दंड बैठक नहीं लगाई कभी जिम नहीं गया हुआ और मैं बताऊं आपको कि जिम गए हुए भी भूखे शेर के सामने कुछ नहीं कर सकते एक चीता अगर हो पिंजरे में और उसमें किसी एक पहलवान को भी डाल दो तो मुश्किल है कि वो पहलवान उस चीते से लड़ाई कर सकते लेकिन वो बाबा एक कृष्ण का है सिंपल दाल रोटी खाने वाला वो इस विश्वास के साथ कि ये शरीर में नहीं हो मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और इस विश्वास के साथ वो पिंजरे में चला जाता है और उस पिंजरे में आखिर वो टाइगर हार कर कोने में दुबक के पड़े वो बाबूजी वो खूब हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर ये माने बगैर कि मैं शरीर हूँ कि शरीर में कोई कष्ट होगा कि दुख होगा कि मेरे को कुछ जान की खतरा बिना एक क्षण भी ये विचार लिए मैं चैतन्य हूँ इस विचार के साथ में वो उससे लड़ाई करते हैं और उस लड़ाई में अप्रत्याशित तो रूप से जीत के बाहर और वो चिता चुपचाप अपने हार मान के मुंह दबका के बढ़ जाता है कि बहुत किसी बलशाली से बढ़िया में तो वही बात कहते हैं कि दुर्बलों अपने तदाक्रम में यतः कार्य प्रवर्तन थे आच्छादेय बुभुक्षा तथा तो यो अति बुभुक्षित अपने भूख को भी वो दबा लेता है अनैनाधिष्ठित देह है अनेन मतलब इसके द्वारा है ना उस चैतन्य के द्वारा अधिष्ठित देह यानी ये शरीर जब आवेशित हो जाता है चार्ज हो जाता है किसके द्वारा चेतनन के द्वारा जैसे ही हम शरीर जन्म लेते हैं तो हमारा शरीर उस चेतना के साथ में एक में हो जाता है आज मेरे पैर में अगर आए हैं चींटी काटे मेरे को दिक्कत तो नहीं रही है लेकिन तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पैर में चीटी काटे मेरे सिर पे अगर मक्खी भी बैठ जाए कि तो मुझे मालूम पड़ जाएगा मेरे को सिर पर कोई दिखता है का? लेकिन मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सिर पर कोई मक्खी बैठिए तो मेरा शरीर पूरा आवेशित है उस चैतन्य से पूरी तरह से आवेशित है तो अनार अनेनाधिष्ठित दे यथा सर्वज्ञता दे वो इस शरीर के प्रति सर्वज्ञ हो जाता है इस शरीर को जानने लग जाता है इस शरीर से देखता है इस शरीर से सुनता है इस शरीर से छूता है इस शरीर से चलता है इस शरीर से हाथ का काम, काम करता है इस शरीर से सुनता है वो वो सब काम करता है जो इसके अंदर बैठा हुआ चैतन्य करना चाहता है वो देखना चाहता है तो आँखें देखती है वो देखना नहीं चाहता तो वनी आँख खुली हो कान से संगीत सुन रहा तो सामने क्या हो रहा है उसका ध्यान ही नहीं जाएगा वो तो कान से सुन रहा है ध्यान उसका कान पे है उसकी मर्जी ना कई बार वो चलना चाह रहा है चल रहा है उसको ध्यान ही नहीं दिया कौन आसपास क्या बोल रहा है क्योंकि उसका ध्यान चलने में तो वो जो चाहता है वो उसके लिए रचित हो जाता है जो नहीं चाहता है वो उसके लिए विलुप्त हो जाता है तो अलनाधिष्ट दे यथा सर्वज्ञता वो शरीर के ऊपर सर्वज्ञ हो जाता है अब उसकी अगली बात बोलते हैं कि तथा स्वात्मा में अधिष्ठाना अब जो आत्मा में अधिष्ठित योगी है जो इस शरीर को अपनी सीमा नहीं मानता एक सामान्य व्यक्ति हम इस शरीर को सीमा मानते हैं तो ये शरीर उससे चेतना से आविष्ट आविष्ट हो जाता है और उसके बाद में शरीर के हम स्वयंभू स्वामी बन जाते हैं इसके अंदर शरीर की सीमा के अंदर हम सर्वज्ञ हो जाते हैं लेकिन इस समय शरीर की सीमा के अंदर लेकिन जो आदमी आत्मनिष्ठ है जो चेतना को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानता है सर्वत्र एवं भविष्य तो वो समस्त ब्रह्मांड में अपनी अहंता को फैला देता है कि ये सब कुछ मैं हूँ तो उसकी उसका स्वामित्व तो कहाँ तक फैल जाएगा जब मैं अपने शरीर को अपना मानता हूँ तो मेरा स्वामित्व तो शरीर तक फैल जाता है जब ब्रह्मांड को तो अपना मानूंगा तो मेरा स्वामित्व तो मेरे ब्रह्मांड तक फैल जाएगा मतलब इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं नहीं जानता ऐसा कुछ नहीं घटा चाहे वो हजार साल पहले जो मैं नहीं जानता ऐसा कुछ नहीं है जो घटेगा हजार साल बाद भी जो मैं नहीं जानता क्यों क्योंकि चैतन्य में आत्मा के अंदर के अंदर यानी उसके केंद्र में समय भी नहीं है और अंतरिक्ष भी नहीं है समय का पूर्ण अभाव इसलिए उसको शिव या अकाल कहते हैं जो काल से परे है वो तो अकाल है इसलिए वहाँ पर भूत भविष्य का कोई फर्क नहीं है उसका ज्ञान भूत भविष्य से परे परम ज्ञान का वो पास का भी उसके लिए कोई समस्या नहीं क्योंकि उसके लिए अंतरिक्ष भी कोई सीमा नहीं क्योंकि वो उसका ज्ञान पूरे अंतरिक्ष में फैला है उसकी अहंता पूरे अंतरिक्ष में फैली है तो वो अपने आत्मा में जैसे ही वो केंद्र में पहुंचता है उसका तो पूरे विश्व चक्र पे हो जाए आप एक छोटे से उदाहरण से समझो कि एक चक्का गोल गोल घूम रहा है उस चक्के पर एक बच्चा बैठा है या व्यक्ति बैठा है एक कोने पे। तो उसका अधिकार मात्र उस कोने पे रहेगा वो चाहे कितना पकड़े कितनी कोशिश करें चक्र को तेज या धीमा या रोक नहीं सकते अगर वो केंद्र में है तो केंद्र से उसका अधिकार पूरे चक्र पर हो जाता है वो केंद्र पर जो करता है वो पूरे चक्र को प्रभावित करता है क्योंकि केंद्र से ही वो चक्र शासित होता है आप एक साइकिल का चक्कर घूमता है वो केंद्र में ही उसको बल मिलता है और केंद्र से ही वो पूरा चक्र लगाता है तो केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम अपने स्वयं के अस्तित्व के केंद्र पर चले जाते हैं तो वहाँ से हम पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं तो इसलिए वो दूसरी बात ये है कहते हैं कि वो सर्वत्र भविष्य वो व्यापक बन जाते हैं उसके लिए कोई सीमाएं शरीर अंतरिक्ष की नहीं रह जाती ना समय की सीमाएं रह जाती समस्त समय सीमाओं के पर हो है अब इसके आगे जो एक बड़ा अच्छा श्लोक दिया हुआ है वो श्लोक बड़ा विशिष्ट है हम लोगों के लिए आज के परिप्रक्ष्य आज एक सबसे बड़ी बीमारी जिसके हमको रोज़ लोग मिलते हैं वो है डिप्रेशन तो अगला जो श्लोक है डिप्रेशन के बारे में जो डिप्रेशन की बीमारी या अवसाद की बीमारी अवसाद की बीमारी में क्या होता है मन नहीं लगता कुछ अच्छा नहीं लगता है नींद नहीं आती उत्साह नहीं है कुछ करने की इच्छा नहीं है काम ढेर पड़ा है पेंडिंग पर मेरा दिल ही नहीं लग रहा है काम करने में घर में बच्चे आते हैं खुशी होना चाहिए पर खुशी ही नहीं होती घर में कुछ भी चीज़ कहो कि खा लो तो खा लिया रुचि नहीं है खाने में यानी हम निरुत्साह और निर्बल यानी शक्तिहीन बन जाते हैं ये एक बहुत कॉमन बीमारी आज की तरफ मेरे दवा खाने में औसतन कम से कम छः लोग ऐसे आते हैं रोजाना जो इस बीमारी से ग्रस्त होते जिसको हम संस्कृत में ग्लानी बोलते हैं हिंदी में अवसाद बोलते हैं और इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है डिप्रेशन या अफेक्टिव डिसऑर्डर जबकि मूड का डिसऑर्डर है अफेक्टिव डिसऑर्डर है न जो हमारा मूड बार बार बदलता है कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है और अधिकतर मामलों में हम लो बने रहते हैं लो स्प्रिट्स में बने रहते हैं जब हमारी उत्साह की भयंकर कमी होती है उसको हम ग्लानी बोलते तो अगला श्लोक बताए कि ये ग्लानी क्या है ग्लानी ग्लानी विलुम्पिका देह है विलुम्पिका का मतलब होता है जो तहस नहस कर देती है जो समाप्त कर देती है जो लंगड़ा कर देती है जो तोड़ देती है क्या तोड़ देती है जो शरीर में रहते हुए जो ग्लानी हमको श्रीहीन कर देती है तसाश चार ज्ञानतः स्वती वो अज्ञान से पैदा होती है अब उसकी जड़ कहाँ है ऋषियों ने खोजाया कि उसकी जड़ अज्ञान है अज्ञान से ग्लानी पैदा होती है अरे उसका रास्ता बहुत लंबा हो सकता है कि उस अज्ञान के कारण हम किन किन परिस्थितियों से गुजरे और उन परिस्थितियों का हमारा जो विश्लेषण है आकलन है वो अज्ञान के आधार पर होता चला गया और हम उस औ सात के गर्त में गिर गए शुरुआत कहाँ से हुई अज्ञान से हमको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं और इस ब्रह्मांड के स्वरूप का ज्ञान नहीं और इस अज्ञान के वजह से हम एक दुख भरे अंधेरे कुएं में गिर गए जहाँ से हमको उबारना बड़ा कठिन हो रहा है आपको ऐसे मिलेंगे व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहता हमेशा ही दुखी रहते उनको सुख की अनुभूति हुई वो तो कहते बरसों गुजर गए मैंने सुख का एक टिन का भी नहीं देखा मैंने एक किरण भी नहीं देखी आनंद की हमेशा दुखी रखी महिलाओं में भी ये बीमारी और बहुत कॉमन है बहुत ज़्यादा है परिस्थितियाँ इसकी जिम्मेदार हो सकती हैं लेकिन परिस्थितियाँ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर जैसे आप कितनी भी खाद डालो और बीज एकम डालो तो क्या फसल हो परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो अगर हमारे डिप्रेशन का बीज नहीं होगा ग्लानी का तो कितनी भी खराब परिस्थितियाँ व्यक्ति को ग्लानी में नहीं डाल सकती तो ग्लानी का बीज कहाँ है ग्लानी का या डिप्रेशन का बीज किस जगह है? तो वो डिप्रेशन के बीज की बात बताते हैं कि ग्लानी विलुम्पिका देहे तस्याचा ज्ञानतः सती तदुन्मेष विलुप्तम चे कु हेतु का है ऋषि कहते हैं ये अज्ञान से पैदा होने वाली बीमारी है देखो तो ऋषि बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करते वो संक्षिप्त रूप में आपको अपनी बात कह रहे थे सूत्र रूप में अपनी बात कहते हैं लेकिन जब उन सूत्रों को जब मोहब्बत से प्यार से समझो ध्यान करके चिंतन करो तो हमको उसके अंदर के दहन मतलब समझ में आ जाता यह अज्ञान से पैदा हुआ है जो अवसाद है अज्ञान से पैदा होता है तो ज्ञान ही इसका इलाज है अब अगर ज्ञान से अज्ञान का उच्छेद हो गया है ना अज्ञान समाप्त हो गया तो तद उन्मेष उन्मेष का मतलब होता है ज्ञान उन्मेष यानी आंख खोल देना जब हम किसी व्यक्ति की आंख खोल देते हैं आंख खोलने का मतलब ये आंख नहीं इस आंख से नहीं ये इस आंख से नहीं एक आँख यहाँ पर है हमारी जिसको शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। वो आंख जब खुलती है तो सच्चाई दिखाई देती है और जब वो आंख खुलती है तो प्रलय होता है कैसा प्रलय होता है कि सब कुछ एक में हो जाता है उसी का नाम प्रलय है ये पत्थर भी शिव हो जाता है और वो फूल भी शिव हो जाता है और मेरा दुश्मन भी शिव हो जाता है और मेरा मित्र भी शिव हो जाता है और दुख भी शिव हो जाता है और सुख भी शिव हो जाता है सब कुछ शिव हो गया इसी का नाम है, है महाप्रलय लय का मतलब होता है मिल जाना दूध में पानी मिला दिया आपने लय हो गया आप दूध पानी जैसा हो गया या पानी दूध जैसा हो गया लेकिन प्रलय या ना का मतलब होता है महान वो महान विलय जिसमें पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है विलीन होने का ये मतलब नहीं है कि पानी चढ़ जाएगा और खूब तेज़ आंधियाँ और तूफान चलेंगे जी नहीं वो प्रलय नहीं है वो तो छोटा प्रलय है महाप्रलय तो वो है जब शिव की तीसरी नेत्र ने खुलती है तो चूँकि शिवत्वता तो हमारे ही भीतर है चैतन्य के रूप में तो जब हमारे को संसार अपना विकास दिखाई देने लगता है आपको संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगता है जब वो कहता है जित देखूँ तित तू जहाँ देखूँ परमेश्वर तू ही तो, तो, तो, तो, तो दिखाई दे रहा है मेरे को तो न कोई दुश्मन नजर आता है न कि सोना नजर आता है न कि पत्थर नजर आता है पत्थर में भी तू दिखता है सोने में भी तू दिखता है अपनों में पराया में भी तू ही दिखता है तब तो मेरी नजर में सारा सारा ब्रह्मांड जब तू ही हो गया इसी का नाम है महाप्रलय इसी का नाम है शिव का तीसरा नेत्र का खुलना ये जब हो जाता है तो वहाँ ग्लानी कहाँ रहेगी ग्लानी तो एक अंधेरे के तरह है डिप्रेशन की बीमारी तो एक अंधेरे की तरह है जो अज्ञान से पैदा हुई थी अगर किसी कमरे में अंधेरा है तो उसको हम बाल्टियों से भरके तो बाहर नहीं फेंक सकते आजकल यही होता है। डिप्रेशन की बीमारी के हम दवा देते हैं डिप्रेशन की बीमारी के लिए हम भर्ती करते हैं मानसिक रोचि के समय बिजली का शौक लगाते हैं कई बार जब बहुत डिप्रेस होता है लेकिन उसका ऋषि कहते हैं कि आत्यंतिक इलाज है ना जिसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो है ज्ञान जब उसका कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होगा अगर अंधेरे को तुम कितनी भी कोशिश करो भगाने की वो भागेगा नहीं लेकिन अगर आपने एक लाइट जला दिया फिर अंधेरे को बोलो भाई जरा रुको तो सही लेकिन नहीं रुकेगा वो तो चला ही जाएगा क्योंकि अंधेरा उसका ऋणात्मक अस्तित्व जब वो उजाला आएगा तो अंदर अपने आप चला जाएगा ज्ञान आएगा तो अज्ञान अपने आप चला जाएगा अज्ञान चला गया तो फिर अपने कारण के अभाव में वो डिप्रेशन कहाँ रहेगा वो अवसाद समाप्त तो हो जाएगा इसलिए अवसाद का आत्यंतिक इलाज बोलते हैं अल्टीमेट ट्रीटमेंट वो है ज्ञान और उस ज्ञान को देने का सही समय क्या है आप अगर ये पूछें कि हम क्या ज्ञान जो बीमार आ गया वो उसको बैठ के ज्ञान देना चाहिए उसका वास्तविक जवाब तो ये है कि हमको आने वाली हर युवा पीढ़ी को ये ज्ञान देकर ही बड़ा करना चाहिए बजाय इसके हम क्या करते हैं मालूम भेदपूर्ण ज्ञान देकर अपने बच्चों को बड़ा करना ऐसा मत करना उसके घर मत जाना वो बुरा है वो धर्म अच्छा नहीं है उस भेदभाव के वातावरण तो जब हम करते हैं ऐसे व्यक्ति आसानी से डिप्रेशन के शिकार क्योंकि सत्य जो है कितना भी छिपाओ छिपता नहीं और जो हमारे संस्कार है और सत्य के बीच में जब अलग अलग दिखाई देता है सत्य कुछ और दिखता है हमारे संस्कार कुछ और कहते हैं वास्तविकता कुछ और दिखती है मेरे पिताजी कुछ और कहते हैं उस समय वो कन्फ्यूज़ हो जाता उसका चित्त विचलित हो जाता है और उस समय वो आसानी से अवसाद का शिकार हो जाता। हैं परिस्थितियाँ ऐसे में उसमें खाद का काम करती नफा नुकसान हो गया खेती में फसल नहीं आई दुकान पर कोई नुकसान हो गया घर में चोरी हो गई बीमार पड़ गए माता पिता बस कुछ भी अगर परिस्थितियाँ विपरीत आई उस समय वो अवसाद ग्रस्त हो जाता इसलिए वास्तव में अगर आपको ये कोई ज्ञान देने की आवश्यकता महसूस है तो हमको ये सत्य ज्ञान बच्चों से कभी नहीं छिपाना रहा ये सत्य ज्ञान अक्सर हम बच्चों से छिपाए हम ऐसा सोचते हैं अगर पहली बात तो हमको खुद को ही नहीं होता है ज्ञान तो हम बच्चों को कहाँ से बताएंगे लेकिन जिनको है वो सोचते हैं कि अभी बहुत छोटा है इसको कैसे बताएं? सत्य ये है कि जो बढ़ती उम्र के साथ में अगर हमने उनको ज्ञानी बनाया तो वो ज्ञान उनका बहुत आसानी से उनके नाभि के स्तर पर चला जाएगा अभी हम आपको एक अपन सब में से किसी को भी ले चलें रशिया ओके तुमको रशियन लैंग्वेज सीखनी है पच जाओगे मुश्किल है कि सीख पाओ सीख भी पाओगे तो आधे दूध उसका प्रोनाउसिएशन नहीं सीख पाएंगे और हम अभी दो साल के बच्चे को ले जाके वह रशिया कर वो साल भर बाद रशियन बढ़िया बोलने लग क्यों क्योंकि उसमें रिसेप्टिविटी है अभी वो कच्चा घड़ा है हमारे माथे पक्के हो गए अब हम इसको मोल्ड नहीं कर सकते दिशा बदल नहीं सकते लेकिन उसकी दिशा अभी स्वतंत्र है वो अपनी किसी भी दिशा में चला जाएगा बच्चा पैदा होता है कि कोई सी भाषा को लेकर कर पैदा कर खाली एक भाषा को लेकर पैदा होता है रोने की भाषा कि मुझे दूध चाहिए भूख लगी बस उसको भूख लगती है तो रोता है भाई एक ही भाषा लेके पाए अब तुम्हारी जिम्मेदारी उसको कौन सी भाषा देते हो अगर हम उसको ज्ञान उसके बचपन से उसके आरंभिक अवस्था से देना शुरू करें या जो भी समय बीत गया आज से देना शुरू करें तो उसके लिए उससे बड़ा कोई धरोहर नहीं हो सकता जो माँ बाप उसको धरोहर जो दे सकते हैं बच्चे को इससे बड़ी कोई धरोहर नहीं हो सकता हम देते हैं कि हमारे नहीं मैं जमीन छोड़ जाऊँगा मकान दे जाऊँगा कार दे जाऊँगा उसको इतना सोना चांदी दे जाऊँगा सही बात है हम ये सब कुछ देखे जाते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं लेकिन उसके बावजूद उससे बड़ी धरोहर कुछ दे सकते हैं तो उनको हम विश्व नागरिकता का ज्ञान देते हैं, यूनिवर्सल सिटीजनशिप का ज्ञान देते दे हैं। तो यही ज्ञान उसके लिए अमृत की तरह काम करता है जीवन वो इतना दृढ़ संकल्पी बन जाता है उसको कोई विचलित नहीं कर सकता विपरीत परिस्थितियाँ उसको तोड़ नहीं सकती कोई लालच उसको गलत दिशा में नहीं ले जा सकती क्योंकि वो अंदर से स्ट्रोंग बन जाता है क्योंकि वो संसार का सत्य समझता है तो वही वो बताते हैं कि तदुमेश विलुप्तम है नहीं उसको आंखें खोल दो उसकी उसकी आंखें खोली तुमने तो वो अवसाद विलुप्त हो जाएगा और वो इस संसार में एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला स्ट्रांग पर्सन बन जाएगा और उन समस्त दुख भरी भावनाओं से मुक्त हो जाएगा सतत जो दुखी बना रहता है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी ये अगर हम समय रहते काम करते हैं तो सफलता ज़्यादा अच्छी तरह मिलती है। जब बिगड़ जाती बात जब आग लग जाती हो फिर सोचें यहाँ पानी पहले से रखना था तब शायद देर हो जाती बावजूद इसके ज्ञान की महिमा हम कम नहीं एक चिंता प्रसक्त से यथ तो स्याग प्रोदय जब एक चिंता प्रसक्त यानी जब एक विचार चल रहा है और विचार चलते चलते कभी कभी एकदम दूसरा विचार आ है तो योगी यानी जो जागरूक व्यक्ति है वो ये सोचता है कि दूसरा विचार आया कहाँ से एक विचार आ रहा था एक विचार आते आते एकदम दूसरा विचार आता है तो हम क्या होता है कि जैसे आज मेरे को 11 बजे फलानी जगह जाना जरूरी था और 11 बजने में पाँच मिनट की देर है और मैं एक विचार में खोया था और एक एक लोग और एक वहाँ जाना था तो ये दूसरा विचार जो पहले विचार को सुपरसीट करके आया जो पहले विचार का अतिक्रमण करके आया ये आया कहाँ से सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है अच्छा हुआ याद आ गया पर ये याद आया कहाँ से योगी कहता है कि ये याद तुम्हारी मन मस्तिष्क चेतना का काम का नहीं है यह आपके चैतन्य का काम है जो उस समय उस बात को आपको याद कराते योगी कहते हैं कि जो चीज़ चली गई है 20 साल पहले एक व्यक्ति मिला था वह आ जाके मिलता है और याद आ गया मैं आपसे मिला था आप अपन दिल्ली में मिले थे तो ये स्मृति किस स्वरूप में टिके रही आपके पास कहाँ इसका स्टोरेज कैसा था वो योगी कहते हैं कि एक चिंता प्रसक से यथाश्या प्रोदय है जब वो एक विचार करते करते जब दूसरा विचार पैदा होता तो योगी इंट्रोस्पेक्ट करता है अंतर्चितन करता है भीतर देखता है कि दूसरा विचार कहाँ से आए या इसकी और अच्छी एक्सप्लेशन कि जब हम एक बात करते करते दूसरी दूसरी करते करते तीसरी या एक वाक्य बोलते बोलते दूसरा दूसरा बोलते बोलते तीसरा वाक्य बोलते हैं तो इनके बीच में एक अल्प विराम आता है जब हम कुछ भी बोलते हैं एक शब्द के बाद में दूसरा शब्द चाहे हमको लगे कि हम सतत बोल रहे हैं उसके बावजूद भी एक शब्द के बाद में दूसरा शब्द दूसरे के बाद तीसरा शब्द तो ये शब्द आए कहाँ से ये शब्द हमारी उसी चेतना से गढ़ते हुए आ रहे हैं जब हम उन शब्दों पर अंतर चिंतन करते हैं कि कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं तो हमको अपनी चेतना के स्वरूप का बोध होता है क्योंकि यह उन लहरों की तरह हैं जो एक लहर आती है चली जाती फिर एक लहर आती है चली जाती है एक लहर आती है चली जाती है। हम लहरों का नाम दे दें इस लहर का नाम नंबर एक दूसरी लहर का नंबर दो तीसरी लहर नंबर तीन है ना जब ये लहर आई एक नंबर की और चली गई अब दूसरे नंबर की आगे लहर अब वो पहली वाली कहाँ गई हम कहेंगे वो तो समुद्र में समा गई अरे वो तो समुद्र ही तो थी थोड़ी देर के लिए लहर के रूप में आई थी वापस समुद्र बन गई तो वास्तव में अगर हमको समुद्र को समझना है तो दो लहरों के अंतराल को समझना पड़ेगा एक लहर आई चली गई दूसरी लहर आई चली गई तो दो लहरों के बीच में क्या था मात्र समुद्र एक लहर है दूसरी लहर है दो लहरों के बीच में समुद्र ही तो है ऐसे ही हमारी चेतना है संसार का की सारी रचना उस चेतना से होती है क्वांटम भौतिकी भी यही बात बोलती है जितना आधुनिक भौतिक शास्त्र वो भी यही बात बोलता है कि ये सब कुछ रचित होता है हमारे लिए और हमें हम ही समा जाता है हमारी चेतना में ही समा जाता है फिर इसमें रचता है जब वो समा जाता है और फिर से रचता है उस बीच क्या है शुद्ध चैतन्य है क्योंकि अभी वो जो रचा गया था तो वापस हम आ गया अब अगली रचना इसमें से निकलेगी उसके बीच में तो शुद्ध चैतन्य है इसको हम ऐसे समझ लें कि एक सोने का गहना है हम उसको दिया है उसमें गला के दूसरा गहना बना दिया हमने कहा यार होंगे ये चूड़ियाँ बड़ी पुरानी आप तो हमको मंगलसूत्र चाहिए उसने गहना गला के बना दिया मंगलसूत्र आ गया हमारे हाथ में फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं चाहिए यार अब इसका एक काम करो तो उनका तो तो अंगूठिया बनाओ अब हम ये कहेंगे कि ये चूड़ियाँ थी ये मंगलसूत्र है ये अंगूठियाँ हैं है ना लेकिन अगर हमको सोने को समझना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको रिफाइनरी में जाना पड़ेगा जहाँ पर कि सब गलाए समझ में आता है कि सब कुछ चाहे जो लिया होगा तो वो वास्तव में सोना ही बन जाता है चाहे वो अंगूठी ले आओ चाहे मंगलसूत्र ले आओ चाहे गजरा ले आओ वहाँ पर तो सबके सब शुद्ध सोना बन जाता है अग्नि में वैसे ही शुद्ध शिव शुद आपके अंदर है जब वो रचनाएं समाप्त होती है रचना देखता है समाप्त होता है जैसे ब्रह्मांड को रचा समाप्त करता है फिर नया ब्रह्मांड को रचना समाप्त करता है ऐसे हम छोटे से शिव हैं हम एक शब्द का रचना करते हैं वो समाप्त हो जाता है फिर दूसरा शब्द बोलते हैं समाप्त हो हम एक चलते कदम चलते हैं वो कदम समाप्त हो जाता है अगले कदम को चलते हैं वो समाप्त हो जाता है और दो कदमों के बीच में शुद्ध शिव शुद है जब हम दो घटनाओं के बीच में शुद्ध ध्यान करते हैं एक चिंता प्रसक तस्य एक चिंता एक विचार आया और दूसरा विचार आया उन दो विचारों के बीच में मात्र शिव की अनुभूति और कुछ नहीं इसलिए हम दो शब्दों के बीच में अंतराल वर्तिक क्षण में जो बहुत छोटा से छोटा हो सकता है उस पर अगर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते चले जाते हम अपने आप को पहचानने लगते हैं अपने आप की वास्तविक परिस्थिति को समझ जाते हैं तभी संभव है जब हम जागरूक इसलिए अध्यात्म का सबसे बड़ा शब्द क्या है जागरूकता और जब हम जिंदगी को गैर जागरूकता से बेहोशी में जीते हैं तो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं कुछ भी नहीं मिलता और जागरूकता से जीने वाले व्यक्ति को शिवत्ता का अनुभव हो सकता तो शिवत्ता का अनुभव मात्र जागृति का परिणाम है आँख खोलने का परिणाम है और ये आँख खोलना इन आँखों की नी बात है और इस आँख की बात है जो तीसरी गंतर तो आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं पति और अगली बार आपकी है ज्ञान जाता है उसको अपनी जारी रखना है बात करेंगे आज ही तक